होगा मूल्य हो हो हो सती तर विवाह का होगा। मूल्य सती मूल के होने पर मूल क्या है क्लेश ध्यान देंगे जैसे बताया गया था ना? जले हुए बीच से अंकुर नहीं होता है तो क्लेश जल जायेंगे क्लेशरूप मूल जब दग्ध हो जाएगा तो कर्म संस्कार अपना फल दे सकता है नहीं, कर्म संस्कार कब फल नहीं देगा जब क्लेशरूप मूल दग्ध हो जाएगा और क्लेश रूप मूल जब दग्ध नहीं हुआ है क्लेश रूप मूल बना हुआ है तब कौन फल देगा कर्म, कर्म संस्कार फल देगा यहाँ पूर्ण पाप रूप कर्म संस्कार फल देगा कर्म संस्कार मतलब ये जो कर्म में आपने किया तो फिर बाद में कर्म में अपने स्थूल रूप से रहता है किस रूप से, से, से, से रहता है संस्कार रूप से रहता है कर्म अपने स्थूल रूप से नहीं रहता बल्कि कैसे रहता है संस्कार रूप से जो कर्म संस्कार कहा जाता है ना तो जिसको कि न्याय की भाषा में क्या कहा गया है धर्माधर्म है न कर्म संस्कार मतलब धर्माधर्म मीमांसा की भाषा में क्या कहा जाता है अदृष्ट उसके तो लिए यहाँ पर कर्म संस्कार शब्द है न कर्म किया फिर उसके क्या रहेंगे संस्कार रहते हैं संस्कार रूप से कर्म रहता है तो मूल के होने पर तथ विपाक का सत्य लेना है से कर्मासना है और विपाक का फल क्लेश रूप मूल के होने पर कर्म संस्कार का फल से लेना है कर्मथया कर्माथया का क्या कर्म संस्कार है। कर्म संस्कार दोनों प्रकार का है अच्छा हो बुरा तो क्लेश रूप मूल के होने पर कर्म संस्कार का फल जाति आयु और भोग होते हैं जाति आयु और भोग प्राप्त तो होते हैं कर्म संस्कार का फल क्या होता है जाति आयु और भोग जाति मतलब जन्म जाति का मतलब क्या है तो जन्म किसका फल है ये कर्म संस्कार ने ने ने का फल है या कर्मों का फल है कर्म संस्कार का प्रथम फल क्या है जन्म तो कर्म संस्कार के अनुसार ही अच्छी बुरी यूनियों में जन्म होता है और जाति के बाद क्या है आयु आयु कर से जीवन की अवधि आयु मतलब जीवन की जीवन का काल जीवन काल तो ये आयु या जीवन काल किसके अनुसार होता है हाँ तो कर्म संस्कार का दूसरा फल क्या है आयु और तीसरा फल क्या है भोग भोग मतलब सुख दुख का अनुभव भोग का क्या है सुख दुख का अनुभव तो भोग किसका फल है कर्म संस्कार का तद विभा का देना कर्म संस्कार विभा का कर्म संस्कार का फल क्या है जन्म आयु और भोग तीन फल बताए गए हैं अच्छा अभी ये ऐसा देखेंगे तीन फल कर्म संस्कार के हुए तो ये कर्म संस्कार कब कर के वर्तमान जन्म के या तो पूर्व जन्म के पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार क्या होता है जन्म होता है आयु होती है और भू होता है आ, तो प्राय प्राय कर्मों का फल जन्मांतर में प्राप्त होता है जैसे आप नौकरी करेंगे उसका फल आपको मिल गया उसी समय मिलता है ना उसी शरीर से मिल जाता है आप कृषि कार्य कोई करता है तो कृषि का फल अन्य भी उसी समय मिल जाता है और जैसे कि अत्युग्र पूर्ण पापा नाम फल मिलेगी उसमें अत्यंत उग्र किया जाए या अत्यंत उग्र पाप किया जाए तब तो उसी शरीर से फ्री मिल जाता है यहाँ उदाहरण किसका दिया था नौस का नवुष ने अत्यंत तो तो पाप किया था तो, तो, तो उसी शरीर से फल मिल गया दूसरा बहुत उन्होंने दिया नहीं तो फल कब मिलता है अगले जन्म जन्मांतर में तो पूर्व जन्म जन्म क्या होता है तो उसको जन्म और नहीं पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्व कर्म के अनुसार हाँ पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म संस्कार के अनुसार क्या क्या होगा आयु और भोग जाति मतलब जन्म और जीवन की औ आयु का अर्थ जीवन की अवधि या भोग का अर्थ है दुख का अनुभव ये होता है तो तभी बहुत लोग देखा जाता है अच्छे कर्म, कर्म करते हैं शुभ कर्म करते हैं पाप आचरण नहीं करते हैं लेकिन वो कैसे देखे जाते हैं कष्ट युक्त देखे जाते हैं और वो से लोग पाप करते हैं देख समझ नहीं आता है दुख सुखी तो सब पूर्ण जन्मों का है अब आगे देखेंगे अब इस सूत्र इस इसका क्या अर्थ हो गया क्लेश रूप मूल के होने पर कर्म संस्कार के फल कर्म संस्कार का फल जाति आयु और भोग प्राप्त होता है ये जाति आयु और भूख होता है अब सूत्र का व्याख्यान भाष्य में देखेंगे ससु कले क्लेशु स होने पर क्लेश मूल है ना सूत्र में मूल्य सती मूल क्या है क्लेश तो क्लेश के होने पर या क्लेश मूल के होने पर एक बात है तो हो गया क्लेश ही है ना नूल्य में व्यर्थ हुआ हाँ वहाँ एक क्लेश बहुत है ना अविद्यामिता रागर इसलिए भाषा में क्लेशु गोवचन कर दिया सती एक वचन सत्सु कर दिया है ना क्लेशु सत्सु क्लेशों के होने पर कर्माश कर कर्म संस्कार फल का आरम्भ होता है क्लेशों के होने पर कर्म संस्कार फल का आरम्भ होता है फल का आरम्भ होता है अर्थात फल का जनक होता है फल को देने वाला होता है क्लेस के होने पर कर्म संस्कार फल को देने वाला होता है फल का जनक होता है न उच्छिन्न क्लेस मूलहा न उच्छिन्न क्लेष मूलहा पहले बाई कु लग जाएगी दीपाक द्वीपा क्या दीपाकार आर तो विपाका आरंभी का क्या अर्थ होगा फल का है न फल का आरंभ करने वाला फल का जनक फल को देने वाला न उच्छिन्न क्लेस लगाएंगे कैसी पंक्ति लगेगी उच्छिन्न क्लेश मूला कर्माशया विपाकार न भोगती लगे न उच्छिन्न क्लेस मूला है ना तो कैसे लगाएंगे उच्छिन्न क्लेश मूल कहा कर्माशया विपाकार न भोगती नष्ट हुए क्लेश रूप मूल वाला कौन कर्म संस्कार है। जिस कर्म संस्कार का मूल क्लेश नष्ट हो गया है कर्म संस्कार का मूल क्या है जिस कर्म संस्कार का मूल क्लेश नष्ट हो गया है वह कर्म संस्कार फल का जनक होगा नहीं हाँ वो तो जलेब के बीच के समान हो जाएगा फल को नहीं देता कल की लगेगी वो छीन कर नष्ट हुए क्लेश रूप मूल वाला नष्ट हुए क्लेश रूप मूल वाला कर्म संस्कार फल का जनक नहीं होता है ठीक है इसको दृष्टान से बताते हैं जैसे कि देखना धान के चावल जो भूसी से युक्त हैं और जले नहीं है वही अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं यथा तो है ना तो करके भूसी से युक्त भूसी समझते है छिलका चावल के ऊपर छिलका होता है ना उसको क्या कहते हैं तुष जैसे तुष से युक्त या भूसी से युक्त ताली तंड करता धान के चावल जैसे भूसी से युक्त धान के चावल और अदरक के बीज भावा जिनकी बीज रूपता जली नहीं है जिनकी बीज रूपता जली ध्यान देना जैसे थोड़ा सा आप आग में भून दीजिए पूरा आप आग में नहीं जलाएंगे, थोड़ा भी आप तवे पर उसको कढ़ाई में अच्छी तरह भून दीजिए तो वो अंकुर उत्पन्न होगा उनसे बीज तो बने हुए है तो अंकुर उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि उनका बीज भाव दग्ध हो गया क्या दग्ध हो गया बीज भाव दग्ध हो गया मतलब बीज रूपता दग्ध हो गयी बीज रूप का दल दोगी तो अंकुर तो नहीं दे पाएंगे लेकिन थोड़ा भून कर आप खा तो सकते हैं पर अंकुर तो नहीं लेंगे ना तो वही मतलब है उनको तो जो जिनको क्या है यहाँ पर से बीज भाव समझे जिनकी बीज रूपता नष्ट हो गई और से बीज भाव मतलब जिनकी बीज रूपता नष्ट तो ऐसा अर्थ लगाइए टुटा नड्ढा करुक्त तथा न जले हुए न जली हुई बीज रूपता वाली न जली हुई बीज रूपता वाले धान के चावल काली चंगुल धान के चावल प्ररो समर्था भवंती अंकुरोपादन में समर्थ होते हैं अंकुर की उत्पत्ति करने में यह काली चंग के दो विशेषण है एक तो साउन अधिक तथा अदग्ध बीज रूपता वाले अदग्ध बीज रूपता समझते हैं मतलब नष्ट न हुई बीज रूपता वाले जिनकी बीज रूपता नष्ट नहीं हुई है हाँ जिनकी बीज रूपता नहीं हुई भी है जिसे एक तो क्या है की बहुत ज्यादा अग्नि में डाल दो तो बीज वो क्या है कि शादी के तंडुली जल जाए और एक ऐसा है की वो जले नहीं है वो स्वयं वैसे जले नहीं है लेकिन क्या जली है उनकी बीज रूपता ये मतलब है यहाँ पे पंक्ति लगाएंगे जैसे भूसी से युक्त तथा अदग्र बीज रूपता वाले धन ऐसी चावल अंकुरो अंकुरो उत्पादन में समर्थ होते हैं अंकुर की उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं न अपनी तुषा दीज भावा हुआ न अपनी तुषा है ना तो इसको ऐसे पंक्ति लगाएंगे अपनी तुसाहा, अपनी है कि भूसी से रहित क्या हो जाएगा तुष ऐसी तुष्ट ऐसी रहित चावल को बो दो तो अंकुर आएगा तो अपनी साल तंडुलाहा प्ररो समर्थाह न लिखाएगा और तो न भवंती ऐसा लग जाएगा है कैसे अपनी नवन की मतलब भूसी से रहित धन के चावल अंकुर के, के उत्पन्न करने में समर्थ है भूसी से रहित क्या से है ना उसके लिए अलग से है न अपनी तुषा इतना ही आपको लगाना है क्या न अपनी तुषा इतने अंश को मैं लगा रहा हूँ की भूसी से रहित चालिस अंडूरा प्ररोमता न भवंती करने में समर्थ होते हैं। लगा है ना, भावा मतलब अथवाह प्ररोम्था न भवंती न यही ले लो न अपनी पूरी लगेगा तो क्या करेंगे दग्ध बीज वाह मतलब अथवा वा दर्द बीज भावा चंडुलाहा समर्थ न भवन्ति अथवा दर्द हुई बीज रूपता वाले दर्द हुई बीज रूपता वाले को धन से चावल अथवा दर्द बीज रूपता वाले जली हुई बीज रूपता वाले धान से चावल अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं लग गया दूसरी नहीं जले हों केवल भूसी से रहित हो तो अंकुर को उत्पन्न कर पाएंगे और जल जायेंगे यदि भूसी के सहित बीज जल जाएंगे तो अंकुर की उत्पत्ति कर पाएंगे मतलब भूसी के सहित यदि उनकी बीज रूपता नष्ट दर्द हो गई भूसी सही होने पर भी गए, तो उस सही होने पर भी यदि बीज रूपता दर्द हो गई तो अंकुर उत्पादन होगा पायेगा अच्छा इसको समझाते है था ना फिर तथा तथा क्लेशाउन क्लेशाउनडा करते क्ले ऐसी युक्त है कोई कर्मास कर्मा करते कर्म संस्कार है उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्म संस्कार विपाक प्ररोही भगवती उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्म संस्कार विपाक प्ररोही भगवती का अर्थ है कर्म संस्कार है ना तो फल देने में समर्थ होता है अर्थ कर लेंगे फल देने में वो जैसे भूसी से युक्त तंडुल क्या है अंकुर की उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं तो वो किससे युक्त तंडुलसी से तो उसी प्रकार क्लेशाउन कर क्लेश से युक्त उसी प्रकार क्लेश से युक्त कर्मा से आकार कर्म संस्कार उसी प्रकार क्लेश कर्म संस्कार विभाग है कि फल को उत्पन्न करने में समर्थ होता है कौन समर्थ होता है कैसा कर्म संस्कार है हाँ अब देखेंगे अब दूसरे तरीके से बताते हैं ना अपनी क्लेसा इतना लगाइए क्या ना अपनीत क्लेशा अपनीत क्लेशा करते है क्लेश कौन कर्म संस्कार पंक्ति लगेगी ऐसे ही अपनीत कर्म आया विपाक प्ररोही में है ना अच्छा तो अपनी क्लेश से कौन कर्म संस्कार क्लेश से रहित कर्म संस्कार विपाक प्ररोही नवती फल को देने में समर्थ नहीं होता है यदि क्लेश जिसके नष्ट हो गए ना विद्यार्थी तो उसके कर्म संस्कार फल देंगे कोई फल नहीं देंगे अब देखेंगे और फिर न न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश भावो वा वा है ना? तो करेंगे वा मतलब अथवा यहां ना, ना दो बार दिया है प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव कर्माशयारोही नवती प्रसंख्यान का अर्थ है यहाँ पर एक, एस... एक वो क्या था तो प्रसंख्यान कर हैं यहाँ पर विवेक से दर्द हुई क्लेश है से दर्द हुए क्लेश रूप बीज वाला विवेक ख्या से दर्द हुआ क्या क्लेश रूप मूल वाला बीज कर सूल विवेक ख्या के द्वारा दर्द हुए क्लेश रूप मूल वाला कौन कर्म संस्कार फल को देने में समर्थ से? नहीं है फल को देने में समर्थ है, पंखी लगेगी प्रसन्न ज्ञान का क्या अर्थ है विवेक ख्या या ज्ञान रूप अग्नि के विवेक ख्या तो ज्ञान ज्ञान रूप अग्नि है ना, नवेक ख्या के द्वारा या ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हुए क्लेश रूप मूल वाला कर्म संस्कार फल को देने में समर्थ नहीं होता है जैसे ज्ञान रूप अग्नि से कर्म संस्कार दग्ध गया तो फल दे नहीं दे पाएगा और जो कपिल को कहा गया है अवतार माने गए ना ये कपिल मारती तो ये अपनी प्लेस ये आरंभ से नहीं थे अपनी आरम्भ आरम आरम से ही थे जन्म से ही ये रहे थे और कोई बात में साधना करके क्या हुआ से उससे ऐसा समझ लेना दोनों को अब ध्यान देने सह विपा का त्रिविधा जात्र आयु होगा है ना जाति ही आयु होगा क्या स विपा का त्रिविधा और वह फल तीन प्रकार का होता है किसका फल कर्म संस्कार का फल और वह फल और कर्म संस्कार का वह फल तीन प्रकार का होता है कौन कौन जाति आयु और जाति आयु भोग सूत्र में जाति आयु भोगहा समस्त पद है समास किया है ना आयुष शब्द आयु आयुषी आयु आयुष शांत पद है मूलधन सकार है और यहाँ पर समाज नहीं किया जाती ही आयु और, जा। और भोग अलग अलग किया जाति आयु और भोग में जीवन का काल और भोग तरह उस विषय में मतलब तो कर्म संस्कार के विषय में त्याद कर हुआ कर्म संस्कार के विषय में इदम विचार ये या विचार होता है कर्म संस्कार के विषय में यह विचार किया जाता है क्या विचार किया जाता है कि एकम कर्म एकस्त जन्म कारण अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति किम एकम कर्म एक जन्म न क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है एक कर्म तो मतलब तो एक जन्म एक कर्म से क्या होता है हाँ क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है अथ का से अथवा अथ का क्या है एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति अथवा एक कर्म अनेक जन्म को देता है एक कर्म अनेक जन्म को देता है प्रथम विकल्प क्या है एक कर्म और दूसरे विकल्प में एक कर्म अनेक जन्म को देता है आपसी पति ये एक विचार हो गया ना द्वितीय विचारना विचारणा करके विचार द्वितीय विचार, विचार आरंभ होता है तो द्वितीय विचार क्या हुआ प्रथम विचार में दो विकल्प हुए और द्वितीय विचार देखेंगे पहले तो एक कर्म को लेकर के दो विकल्प थे ना प्रथम विचार में और द्वितीय विकल्प में अनेक कर्म को लेकर किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्त अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तम अनेकम कर्म क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देते हैं क्या अनेक कर्म क्या अनेक कर्म अनेक जन्मों को देते हैं अद कर्ष अथवा अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्त्य अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं तो द्वितीय विचार में प्रथम पक्ष क्या है कि अनेक अनेक कर्म अनेक जन्म को देते हैं और दूसरा विचार अनेक, अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं तो दो विचार हुए ना तो प्रथम विचार में दो विकल्प और दुष्टीय विचार में तो इसमें इसमें जो है ना प्रथम विचार का प्रथम विकल्प क्या था एक कर्म हाँ तो अब उस पर विचार किया जाता है जो प्रथम विचार का प्रथम विकल्प था की एक कर्म एक जन्म को देता है तो ना तावत तावत तो वाक्य अलंकार में है वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए तावत पद का उपयोग है वाक्य अलंकार में है ना तावत एकम कर्म एक जन्म न कारणम की एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है न लगा है ना है? एकम कर्म एक जन्म न कारणम ना एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है पहले यही ना, था ना पूछा था क्या एक क्या एक कर्म एक जन्म का कारण तो कहते एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है तो बताइए एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं होगा क्योंकि मनुष्य एक जन्म में तो हजारों कर्म करता है एक जन्म में और एक कर्म से यदि जन्म हो जाए तो, तो फिर क्या होगा फिर कितने जन्म होंगे को ना है पता ही नहीं चलेगा किस पूछे किस कर्म का फल किस से होगा जाएगा अब व्यवस्था होगी ना ऐसा ही तो वही लगाएंगे एकम कर्म एकम जन्म न कारण न एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है कस्मात किस कारण से यह कर्म जन्म का कारण नहीं है तो कस्मा किस कारण तो कारण बता रहे हैं उसका करते करते अनादिकल प्रचित प्रचित संचित प्रचित असंख्यवशि अनादिकाल प्रचित असंख्य अवशिष्ट कर्मण सांप्रथित फल क्रम अद्वास लोकस्यों तो अनादिकाल प्रचित करनादिकाल से संचित अनादिकाल से संचित एक कर्म है या असंख्य कर्म है अनाधिकाल से संचित और असंख्य कर असंख्य और वो उस सभी कर्मों को फल भोग लिया गया या अभी शेष बचे हुए हैं तो अवशिष्ट कर्मणा अवशिष्ट से कर्मणा करम ध्यान देंगे कर्मणा है ना तो कर्म के सभी विशेषण है अनाधिकाल प्रचित करनाधिकाल संचित अनादिकाल से संचित अनादिक कौन कर्म अनादिकाल से संचित कौन और असंख्य कौन है और, और कौन से, है का सब कर्म के विशेष कारण है अनाधिकाल से संचित असंख्य शेष कर्म है ना सभी कर्मों को फल्तू नी भोगा गया क्यों एक कर्म से अनेक जन्म क्या फिर एक कर्म से एक जन्म तो एक जन्म में हजारों कर्म कर लिए गए तो बहुत शेष बचेंगे ना तो अनादिकाल से संचित असंख्य शेष कर्म शेष कर्म का क्या साम्प्रतिकस्थ कर्मणा कर्मणा कर्ण दोनों तरफ और शेष से कर्मणा क्या कर्मणा पहले तो अनादिकाल से संचित कर्म था ना और यहाँ साम्प्रतिक है वर्तमान जन्म वर्तमान जन्म का यह अष्ट जन्मना कर लेंगे साम्प्रतिकस्थ का क्या अर्थ है अष्ट जन्म न इस जन्म का कौन कर्मण क्या साम्प्रतिकस्थ कर्मणा और इस जन्म के कर्म का इस जन्म के कर्म का पहले तो काल से से कर्म का और क्या कर्मड़ा और इस जन्म के कर्म का फल क्रमा फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से फल प्राप्ति के क्रम का जब मानेंगे ना कि एक जन्म एक कर्म अनेक जन्मों को देता है एक कर्म तो, तो फिर क्या है कि किस कर्म से कौन सा जन्म हुआ किस कर्म से कौन सृजन हुआ ऐसे क्या है कि क्रम का क्रम का पता चलेगा तो ध्यान देंगे की वो अनादिकाल से संचित असंख्य श्रेष्ठ कर्म का और इस जन्म के कर्म से इस जन्म के कर्म के फल प्राप्ति के क्रम का नियम ना होने से फल क्रमानुमात का फल प्राप्ति के क्रम का नियम ना होने से फल प्राप्ति का क्रम समझते हैं कि इस कर्म से ये जन्म और इस कर्म से यही जन्म जन्म भी तो फल है ना जन्म भी क्या है हाँ वैसे फल क्या क्या है जाति लेना की फल प्राप्ति के क्रम का नियम ना होने से लोकस्य अनाश्वासता की लोकस्य कैसे मनुष्य कि मनुष्य का अविश्वास होगा मनुष्य का अविश्वास होगा किसमें कर्म फल प्राप्ति के विषय में कर्म फल प्राप्ति विषय का अध्ययन करने में लोक का कर्म फल प्राप्ति के विषय में अविश्वास होगा लोक का कर्म फल प्राप्ति के विषय में कब जब ये माना जाए कि एक कर्म अनेक जन्मों को देता है तो फिर क्या है कि सभी कर्मों का फल मिल पाएगा और फिर किस कर्म का फल कौन है किस कर्म का फल कौन है इस तरह से ये फल प्राप्ति के कर्म का नियम ज्ञात होगा तो क्या होगा लोक का कर्म फल प्राप्ति के विषय में क्या होगा अविश्वास होगा की अच्छे कर्म का अच्छा फल बुरे कर्म का पूरा फल तो अविश्वास होगा पंक्ति दोबारा लगाएंगे। ये बताया कि एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं है अकस्मात क्यों किस कारण से तो इसका उत्तर देते हैं क्योंकि अनादिकाल से संचित असंख्य से कर्म का तथा इस जन्म के कर्म के फल प्राप्ति के कर्म का नियम न होने से ये फल किसका कर्म का कर्म के फल प्राप्ति के कर्म का नियम न होने से फल कर्म करते फल प्राप्ति का क्रम फल प्राप्ति के क्रम का नियम ज्ञात न होने से या फल प्राप्ति के क्रम का नियम संभव न होने से लगा लेना फल प्राप्ति के क्रम का नियम संभव न होने से लोग का कर्म फल के विषय में अविश्वास होगा लोग का किस में विश्वास होगा कर्म फल विषय का ध्यान कर लेंगे हाँ विश्वास हो जाएगा किस कर्म का क्या फल किस कर्म का क्या फल ऐसा अच्छे कर्म फल ऐसा जो कर्म फल का नियम ऐसा जो कर्म फल कहा जाता है उस फल के विषय में अविश्वास होगा तो वो अविश्वास इष्ट होगा हो या अनिष्ट होगा स अनिष्ट क्या लेना है सविश्वास और वह अविश्वास अनिष्ट है और वह अविश्वास हमको इष्ट नहीं है ध्यान देंगे कि और सत्कर्म में प्रवृत्ति का विरोधी होने के कारण वह अविश्वास में वह अविश्वास में इष्ट इस्वास नहीं है सतकर्म में, में प्रवृत्ति का विरोधी होने से वह अविश्वास में इष्ट <खें> <खें> तो सतकर्वृत्ति का विरोधी कौन है अविश्वास विश्वास होने से अच्छे कर्म का अच्छा फल बुरे कर्म का बुरा फल ऐसा विश्वास होने पर लोक की सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है और जो अविश्वास हो जाएगा सत्कर्म में प्रवृत्ति होगी <खें> तो बस ऐसा लगा लेना कि की में प्रवृत्ति का विरोधी होने से वह अविश्वास हमें इष्ट नहीं है अच्छा न एकम कर्म अनेक जन्म न कार्यम एकम कर्म अच्छा तो प्रथम विचार में एक प्रथम विचार का पहला विकल्प तो हो गया वो मान्य हुआ और प्रथम विचार का द्वितीय विकल्प क्या था एक कर्म, कर्म अनेक जन्मों को देते है तो वो देखना उसको भी निराकरण करते हैं ना क्या एकम कर्म अनेक जन्म कारण हम क्या एकम कर्म और एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है एक कर्म अनेक जन्म का कारण ये द्वितीय विकल्प भी काटा गया ना एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता है एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं, नहीं हो सकता है यदि एक कर्म को अनेक जन्मों का कारण माना जाए ना तो एक कर्म से कितने जन्म हो जाएंगे अनेक? और एक जन्म में ही व्यक्ति कितने कर्म करता है बहुत का तो क्या है कि एक ही जन्म के कर्म से ही वो अनंत काल का क्या है शरीर प्राप्त करता रहेगा जन्म लेता रहेगा तो बाद में जो कर्म होंगे उनका फल भोगने का समय आएगा पंथी तो लगाई में या और एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है किस तो तो कारण से तो उसका उत्तर कर्मसु एक एकम यो कर्म अनेक जन्म औशिष्ट विपाक काला भावा भाव प्रसा तो अभी अनिष्ठा अनेकेश कर्मसु एक अनेकेश कर्म सुनेक कर्मो में अनेक कर्मों में एक एकम कर्म है ना अनेक mm -hmm. कर्मों में एक एकम कर एक एक कर्म ही यू है ना नहीं यूं नहीं क्या कर्म अनेक कर्मों में एक एक कर्म ही अनेक कर्मों में हाँ एक एक कर्म यूं ऐसा कल लेना एक एक कर्म ही अनेक जन्म का कारण है यही माना जा रहा है ना अनेक कर्मों हाँ, में एक एक कर्म ही अनेक e कर जन्म का कारण है तो एक कर्म से अनेक जन्म हो जाएंगे तो और दूसरे कर्म के फल भोगने का समय आ पाएगा फिर तो जब एक कर्म से ही अनेक जन्म हो जाएंगे तो दूसरे कर्म के फल भोगने का समय नहीं आ पाएगा तो मैं वही बता रहे हैं अनेक सुम अनेक कर्मों में अनेक कर्मों में एक एकम कर्म यो एक एक कर्म ही अनेक जन्म का कारण है एक एक इस प्रकार और शिष्ट का अर्थ है कि शेष कर्मो का शेष बचे हुए कर्मों का या शेष कर्मों के शेष कर्मों के फल शेष कर्मों के फल प्राप्ति के काल का अभाव प्राप्त होता है शेष कर्मों के फल प्राप्ति के काल का अभाव प्राप्त होता है तो शेष कर्मों की फल प्राप्ति का समय आ पायेगा तो शेष कर्मों की फल प्राप्ति के काल का अभाव प्राप्त होता है तो वो इष्ट होगा किसी को सह क्या अपनिष्ठा क्या सह अपनी और वह भी हमको इष्ट कर्म से ही अनेक जन्म हो जाए और दूसरे कर्म के फल मोगने का टालना है तो भी नहीं है अच्छा अब द्वितीय विचार में प्रथम कल क्या था अनेक कर्मों, अनेक कर्मों से हाँ तो, तो अब इसको भी बोलते हैं इसको भी काटते हैं न क्या अनेकम कर्म अनेक जन्मना कारणम न है न्याकम कर्म अनेक जन्मना कारणम अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है इसको भी काटा तो दुखी विचार का प्रथम विकल्प है ना उसको भी काटा न करें क्या अनेक कर्म अनेक जन्म न कारण न और अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं क्यों? अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण कब हो सकता है अनेक कर्म में अनेक जन्म का कारण कब हो सकता है जब अनेक कर्मों से अनेक जन्म एक साथ हो जाए अनेक कर्म अनेक जन्मों का कारण कब हो सकता है जब अनेक कर्मों से अनेक जन्म तो ऐसा हो सकता है क्या तो वही पंक्ति लगाएंगे और अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं अकस्मात क्यों तो उत्तर देते हैं क्योंकि तद अनेकम जन्म युग पर न संभवती वे अनेक जन्म युगपत संभव तो नहीं है वे अनेक जन्म युगपत संभव तो जब अनेक जन्म युगपत संभव नहीं है तो अनेक कर्म अनेक जन्म के कारण होंगे इसी कर इसलिए क्रमेण वाच्यम की क्रम से ही जन्म कहने चाहिए इसलिए अनेक कर्म से अनेक जन्म क्रम से ही कहने चाहिए इकीकत इसलिए अनेक कर्म से अनेक जन्म युपत हो गए इसलिए अनेक कर्म से अनेक जन्म क्रम से ही कहने चाहिए क्या अनेक कर्म से अनेक जन्म क्रम से ही कहने चाहिए क्या कथा और ऐसा कहने पर या वैसा मानने पर क्या अनेक कर्म से अनेक जन्मों को क्रम से मानने पर अनेक कर्मो से अनेक जन्मों को क्रम से मानने पर पूर्ण दोषान पूर्व दोष की प्राप्ति होती है पूर्व दोष की प्राप्ति होती है ध्यान देना पूर्व दोष कैसा था, था कि कि पूर्व दोष वो था ना, अनिमान, पंक्ति नीमानी अनाद काल से संचित असंख्य शेष कर्मो का और इस जन्मों के कर्म के फल प्राप्ति के क्रम का नियम संभव न होने से फल प्राप्ति के क्रम का नियम न होने से कर्म फल के विषय में लोक का अविश्वास हो जाएगा तो यही दोष होगा पूर्व दोषा में समझा करते पूर्व दोष प्राप्त होता जो पहले कह रहे गया ना कि अनेक कर्मों से क्या होगा क्रम से अनेक जन्म अनेक कर्मों से क्रम से अनेक जन्म होंगे तो फिर ध्यान देंगे कि फिर ये निर्णय हो पाएगा या नियम बन पाएगा की इस कर्म से ये जन्म हो रहा है इस कर्म से ये जन्म हो रहा है ऐसा नियम हो पायेगा तो जब नियम नहीं हो पाएगा तब तो फिर क्या लोक का कर्म फल लोग का कर्म फल के विषय में अविश्वास हो जाएगा वही अविश्वास वाला आ जाएगा क्या तथा और वैसा होने पर पूर्ण दोष प्राप्त होता है मतलब अविश्वास रूप दोष प्राप्त होता है तो इसमें कितने विकल्प हो गए अच्छा द्वितीय द्वितीय विचार का द्वितीय विकल्प क्या है से से तो इसको माना गया है द्वितीय विचार का जो द्वितीय विकल्प है उसको माना गया है की अनेक कर्मों से क्या होता है एक जन्म होता है अनेक कर्मों को भूगने के लिए अनेक का मतलब है अनेक जैसे मनुष्य शरीर से जो कर्म किए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य शरीर से व्यक्ति ऐसे विचित्र कर्म कर लेता है जिसको भूगने के लिए कई जन्म प्राप्त होते हैं कई जन्म लेकिन जो मान लीजिए किसी को एक मनुष्य शरीर से जो कर्म किया तो उसे किसी को आगे एक जन्म प्राप्त हुआ किसी को दो किसी को तीन किसी को चार तो क्या अनेक कर्मों से एक जन्म प्राप्त हो रहे हैं ना? पर संपूर्ण कर्मों से एक ही जन्म प्राप्त हो ये नियम नहीं है है ना? अनेक कर्मों से एक जन्म ये अब तो ध्यान देंगे की जो कर्म संस्कार है ना जो कर्म व्यक्ति कब से कब तक करता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है और सभी कर्म संस्कार मिल करके एक ही जन्म को देते हैं अब जो कर्म संस्कार है ना तो इसमें ध्यान देंगे कि मृत्यु काल में सभी कर्मों का स्मरण होता है व्यक्ति जीवन भर जो भी उत्तम और रम कर्मो को करता है मृत्यु के समय सब का स्मरण उसको हो जाता है जल्दी जल्दी सबक याद आ जाती है उसको और जिन कर्मों को लेकर के अगला जन्म होना है और वही उसके सामने टिक जाएगा उसके अनुसार ही वो अगला जन्म उसका हो जाए जाता पूरे जीवन का जो है ना कर्म सब सब सामने आ जाएंगे और जिन कर्मों का फल भोगने के लिए अगला जन्म होगा वही वही अंतिम समय पर टिक जाएगा उसके उसको भोगने के लिए अगला जन्म हो जाएगा यही बता रहे हैं बता है ना इसने भगवान का भजन करना चाहिए पाप से हमेशा बचना चाहिए जो किया है वो सब आखिर आ जाएगा बच नहीं पाएगा उसके तस्मात कर उस कारण से है ना तस्मात कर लेना वो क्या है कि तीनों विकल्प की संभावना हो रही तीन बताए ना प्रथम पक्ष में दो विकल्प संभव नहीं हुए दूसरी पक्ष का तीसरा विकल्प संभव नहीं हुआ, हुआ उप तीनों विकल्प के संभव ना होने से जन्म अंतरे प्रया जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए प्राण कर, से कर से जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किया गया क्या किया गया पूर्ण अपूर्ण कर्माशय प्रत्याण तथा अपूर्ण है ना अपूर्ण का से पाप था पाप रूप कर्म संस्कार पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार और प्रचय है ना प्रचय कर्ण समूह पूर्ण तथा पापरूप कर्म संस्कार समूह पूर्ण तथा पापरूप कर्म संस्कार समूह और यह कर्म संस्कार कैसा है विचित्र है विचित्र प्रकार के कर्म संस्कार है ना विचित्र विचित्र कर्म संस्कार है अब ये कैसे होते हैं की प्रधान और उपसर्जन भाव से स्थित प्रधानोपसर्जन भाव अवस्थित प्रधान तथा गौर रूप से स्थिति किसी भी व्यक्ति में क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य कर्मों की प्रधानता रहती है तो फिर क्या होता पाप कर्म कैसे रहेंगे गौर रूप से तो प्रधान तथा गौर रूप से स्थिति और किसी के जीवन में पाप कर्म की प्रधानता होती है तो पाप कर्म रहेगा प्रधान रूप से और पुण्य कर्म कैसा रहेगा मतलब क्या है कि पूर्ण कर्म संस्कार किसी का प्रधान रूप से पाप कर्म संस्कार किसी का गौण रूप से इसी प्रकार किसी का पाप कर्म संस्कार प्रधान रूप से और पूर्ण कर्म संस्कार गौण रूप से तो बताया प्रधान तथा गौण रूप से स्थित प्रधान तथा गौण रूप से ध्यान देंगे ये विशेषण हुए किसके पुण्या पूर्ण कर्मा से प्रचयता पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार समूह जन्म तथा मृत्यु के मध्य में क्या किया गया पूर्ण तथा पाप रूप कर्म संस्कार और विचित्र विचित्र कौन प्रधान तथा उपसर्जन भाव का गौरूपुर स्थित कौन लगायेंगे संभावना होने से जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र तथा प्रधान और गौर रूप से स्थित जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र तथा प्रधान और गौर रूप से स्थित पूर्णयापूर्ण रूप कर्म संस्कार पूर्ण्याप पुर्ण रूप कर्म संस्कार समूह या कर्म संस्कार अच्छा एक और विशेषण बच गया प्रायण अभिव्यक्ता से मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाला मृत्यु काल में दोस्त से व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करके भूल जाता है भूला रहता है और मृत्यु के समय सब वो अभिव्यक्त हो जाते हैं सब संकट हो जाते हैं तो प्रायण अभिव्यक्ता से मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाला मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाला कौन कर्म संस्कार तो अब ऐसा करना जैसे करते, तीन विकल्प संभावना होने से जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र प्रधान तथा गौर रूप से स्थित मृत्यु काल में अभिव्यक्त होने वाले पूर्ण तथा पास रूप कर्म संस्कार एक प्रतः एक गठर के रूप से मिलकर के या एक समूह रूप से मिलकर के गठर समझते है एक राशि रूप से मिलकर के क्या कहेंगे या एक समूह रूप से मिलकर के मरणम प्रसाद मरणम प्रसाद का अर्थ करेंगे कि फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को कराके के मरणम प्रसाद कर मृत्यु को कराके के मृत्यु को कौन कराता है कर्म संस्कार तो फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को तो कराके अंतिम समय कर्म संस्कार अभिव्यक्त होते हैं किसके लिए फल प्रदान करने के लिए और फिर बाद में क्या कराते हैं मृत्यु मृत्यु क्यों कराते हैं फल देने के लिए एक एक राशि रूप से मिलकर एक समूह रूप से मिलकर के कौन मिलेंगे कर्म समूह और फल प्रदान करने, कर। करने के लिए मृत्यु को कराकर फल प्रदान करने के लिए मृत्यु को कराकर कर से क्रियाशील होकर क्रियाशील होकर एक ही जन्म प्रदान करता है एक ही जन्म कौन प्रदान करता है पंक्ति दोबारा लगाएंगे तस्मात कर जन्म तथा मृत्यु के मध्य में किए गए विचित्र प्रधान तथा गौरव रूप से स्थित मृत्यु के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला एक समूह रूप से मिलकर या एक राशि रूप से मिलकर पूर्ण पूर्ण रूप कर्म संस्कार समूह फल देने के लिए मृत्यु को कराकर या फल देने के लिए मृत्यु को प्राप्त कराकर हल देने के लिए मृत्यु को प्राप्त कराकर क्रियाशील होकर समूह शिका क्या थे क्रियाशील होकर क्रियाशील कौन होगा कर्म संस्कार एक ही जन्म प्रदान करता है एक ही जन्म भगवान एक कर्म मिलकर से एक ही जन्म प्रदान करते हैं तस् तो मृत्यु काल में सब अभिव्यक्त हो जाता है जैसे सिनेमा का वो होता है ना पिक्चर जल्दी जल्दी सब देख लेगा जैसे जल्दी जल्दी सब सामने आ जाते हैं अच्छा जा होगा सब आ जाएगा वहाँ चलाती नहीं चलती आदमी की ना कोई झूक चलता है ना कोई बहाना चलता है ना कोई चालाकी चलती है कुछ नहीं होता है क्या समान कैसे रहेगा समान कैसे रहेगा जीवन में जो किया है वो सब स्मरण में आएगा अब जिन कर्मों का फल भोगना है आखिरी में वही सामने स्थित हो जाएंगे वही सामने हो जाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है तो निम्न योनियों में में में में में जाएगा में जाएगा में जाएगा बहुत जाएगा जाएगा नरक मध्यम क्या पर होगा मनुष्य ऐसा आगे का विषय आया तो मतलब का है कर्म से शनि उपलब्ध होता है यहाँ पे तो फिर आवर्तन होता है से और हाँ मतलब विचित्र विचित्र कर्मों की गति है ना कभी एक जन्म के कर्मों अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म तो मतलब मनुष्य शरीर से जितने कर्म किए गए हैं सबसे एक जन्म में नहीं कहा ना अनेक कर्मों के एक जन्म कहा है तो मनुष्य शरीर से जो कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए दो चार दस पचास यूनिया प्राप्त हो सकती है उसमें क्या है विचित्र विचित्र जैसे कर्म होंगे वैसे यूनिया प्राप्त होंगी और बाद में क्या है कि फिर मनुष्य शरीर में आ जाता है फिर क्या होता है मनुष्य शरीर से किए गए कर्मों के फल को अन्य योनियों में भोग करके फिर मनुष्य को प्राप्त कर लेता है ये ध्यान रखना ऐसा चले अब ध्यान देंगे तत् जन्म तेनयु कर्मणा लब्ध आयुष कम भवती क्या तत्ज और वह जन्म और वह जन्म जन्म के लिए सूट में क्या सब देता तत् जन्म चाह तद जन और वह जन्म तेन कर्मणा एवं उस कर्म के द्वारा ही किस कर्म के द्वारा जिस कर्म से जन्म प्राप्त हुआ है चाहे जन और वह कर्म उस और वह जन्म में तेन कर्मणा एवं और वह जन्म उस कर्म के द्वारा ही निश्चित आयु वाला होता है या प्राप्त हुई आयु वाला होता है ए़? और वह जन्म उस कर्म के द्वारा ही निर्धारित आयु होता है निर्धारित आयु कौन में किसके द्वारा आयु का निर्धारण होता है आगे। आगे। और वह जन उस कर्म के द्वारा ही निर्धारित आयु वाला होता है तो पहले के कर्म से जैसे ही आयु निर्धारित की या कभी लोग पचास साल में मरते हैं कोई दो साल में मर जाते हैं कोई दस साल में मर जाते है हमें दिन पूछा अपनी जिंदगी ली अच्छा तो मनु शरीर मिलता है किसके लिए इसकी जो है ना साधना करके संसार के दूसरी छूटिया इसी के मिला उनको अच्छा भोजन मिले अच्छा रहने को मिले तो पशु भी सोचता है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसी व्यवस्था में लोग लगे रहते हैं कि बढ़िया मकान बना लेंगे और बढ़िया बढ़िया खाएंगे पिएंगे सुख से रहेंगे तो पशु भी ये सोचता है अच्छा खाने को मिले अच्छा रहने को मिले तो मनुष्य की स्थिति को तो पशु से भी ज्यादा खराब है मनुष्य को तो हमेशा परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए हमेशा जो सोचना चाहिए साधना करके संसार ऐसी निवृत्त हो जाने का तो भगवत प्रेम को प्राथमिकता करनी चाहिए मनुष्य शरीर ऐसी प्रारब्धानुसार जो ना ये है ना सुख दुःख इसके अनुसार है अच्छा बहुत धन संपत्ति होने पर अच्छे होने में निवास करने पर लोग दुख रही हो जाते हैं तो जिसको दिन को हम लोग देख रहे हैं कि सब बहुत समृद्ध होने पर भी क्या दुख रेत नहीं तो फिर क्या है की जो दूसरे सोचते है की हम इतना आर्जन करके सुखी हो जाएंगे तो हो पाएंगे क्या सब विचार करना चाहिए जब दूसरा व्यक्ति जो है ना धन संपत्ति को प्राप्त करके सुखी नहीं हुए तो हम लोग क्या, तो क्या इसके लिए प्रयास करना साधना करने चाहिए में जैसा सुख हो होगा बहुत धन संपत्ति होने पर दुश्मन भी घर में मार देता है घर वाले भी खूब भिस्ती देते कभी कभी उसके सेवक दे ही नौकरी भिस्ती देगी अपने कहा मतलब हो जाता है तो कोई धन सम्पत्ति किसी को सुख नहीं देती प्रारंभ मेरी है तो सुख जैसा होगा मिलेगा अच्छे अच्छे मकान में रहने वालों को नींद नहीं आती मजदूर को देखा हो आराम से भी सो जाते हैं हाँ आराम से नहीं रहती है उनको कपड़े बढ़िया काम कर भी आराम से हो जाता है तो सुख दुख तो ऐसा कुछ नहीं है आगे देखेंगे सतमी आयुष इसलिए जो है ना साधन के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं है साधन के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और कोई प्रयोजन इसका नहीं है लेकिन मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल करके दूसरा सब काम करते रहते हैं लक्ष्य पूर्व हमेशा लक्ष्य पर दृष्टि रखना चाहिए तस्म हो गया तस्मिन आयुषी तेन कर्मणा भोगा भोग तस्मिन तस्मी आयुष नृत्य में ना तस्मिन आयुषी उस आयु में तेन यो उस कर्म के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है उस आयु में या उस जीवन काल में उस, उस जीवन काल में तेन कर्मणा उस कर्म से जो पूर्व कर्म है न उस जीवन काल में उस कर्म के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है भोग करते सुख दुख का अनुभव असो कर्माश जन्म आयु और भोग हेतु यह कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग का हेतु होने के कारण कितने फल दिया इसने कौन कौन जन्म आयु हाँ या कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग का हेतु होने से त्रि को भी लीय थे त्रिविपा का विधेयक त्रि विपाका का त्रिफल कि तीन फल देने वाला त्रिविपाका का क्या है? है तीन फल देने वाला का अविधीय कहा जाता है तीन फल देने वाला कहा जाता है कौन कहा जाता है, है? त्रेकर है।, है। हाँ तीन का हेतु होने से है ना यह कर्म संस्कार जन्म आयु और भोग इन तीन का हेतु होने से जन्म आयु और भोग कहा जाता है तीन फल देने वाला कहा जाता है ओम पूर्ण tout à fait comme des gens